टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर थ्री पढ़ गए यार। ये हम सारे लोग दूसरे की प्रेरणा से चल रहे हैं जिससे कठिनाई क्या है ये मामला ऐसा हो गया है अभी मेरे पास पत्नी को क्या आए कोई दो महीने पत्नी भली चलिए इस वक्त लेकिन कहीं भी किसी पत्रिका में किसी किताब में किसी बीमारी का वर्णन पढ़ लेती तो वही बीमारी उसको हो जाती प्रेरणा पकड़ जाती है धर्मयुग में कोई एक निकलता है एक चिकित्सा से संबंधित हर बार तो वो उसको पढ़ ले और जो जो उसमें बताया हो कि इस बीमारी में पेट में दर्द होता तो उसको पेट में दर्द शुरू हो जाए वो परेशान हो गए चिकित्सकों को पास जा जाकर वो दवा देने तो अगर पेट में दर्द है तो पेट की दवा ले लो अब उसको पेट में दर्द है नहीं पेट का दर्द सिर्फ प्रेरित दर्द है और दवा और दिक्कत देगी क्योंकि दवा बीमारी की हो तो बीमारी ठीक करे नहीं तो बीमारी पैदा करे तो मेरे पास लाए उन्होंने कहा मुश्किल में पढ़ गया हूं कि तो इसका क्या होगा तो मैंने उनसे कहा कि इसको नहीं हो रहा है ये मेडिकल कॉलेजेस का आम अनुभव कि क्लास में शुरू शुरू पहले वर्ष में जिस बीमारी को पढ़ाया जाता है तीस परसेंट लड़के को वो बीमारी होनी शुरू हो जाती है क्या अनुभव है क्योंकि बताया जाता है सब वर्णन कि पेट के दर्द में ऐसा ऐसा होता है तो वो सब अपना पेट पे ख्याल पहले चला जाता है कि कहीं वो तो नहीं रहा है और पेट में फोरन बहुत तो कुछ हो ही रहा है फिर तो उसको इमेजिनेशन जगह दे देती है फिर तो वो प्रेरित हो जाता है दुनिया में बहुत सी बीमारियां तो हमारी ख्याल की बीमारियां ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी तरह बहुत सी प्रेरणाएं हमारे ख्याल की एक आदमी ने गीता पढ़ ली हो सकता था ट्रेन में जा रहा था कुछ नहीं था गीता पढ़ ली अब तो गीता में उसमें पढ़ा कि भगवान को पाने से बड़ा आनंद मिल जाता है। तो भगवान को पाना चाहिए क्योंकि तो आनंद मिल जाता भगवान से उसे मतलब नहीं है, मतलब आनंद से है मतलब आनंद से है आनंद को अभी खोज रहा था कभी शराब में कभी सिनेमा में कभी सेक्स में उसने, उसने किताब में पढ़ा कि भगवान से मिल जाता तो अब उसने आनंद की तो बात बंद कर दी वो लोगों से पूछता फिरता है कि भगवान कैसे मिले अच्छा ये बिल्कुल फास्ट डिशीज पकड़ गई उसको ये जो मानना है अब ये विचारा बहुत दिक्कत में पड़ेगा क्योंकि इसके भीतर कहीं इसका मूल स्रोत नहीं है ईश्वर की खोज का इसलिए यह पूछेगा भी करेगा भी कुछ नहीं कुछ करेगा भी तो भी कहीं पहुंचेगा नहीं क्योंकि ये कभी टोटली पूरा उसमें लग नहीं पाएगा और एक चक्कर में पा जाएगा अच्छा मेरी अपनी समझ है कि इस तरह की जो प्रेरणाएं हैं वो हमें बहुत तरह के गलत चक्रों पर डाल देती है आदमी के बड़े से बड़े उलझाव में ये बात है एक कि आप अपनी सूझबूझ से बिल्कुल नहीं चलते कोई सूझबूझ दे रहा है आपको बाप बेटे को पिला रहा है मां बेटी को पिला रही है स्कूल पिला रहा है कॉलेज पिला रहा है गुरु साधु सन्यासी सब बीड़े हैं सबको सुधारने के लिए लगे हुए और ये सब मिलकर बिगाड़ डालते हैं क्योंकि इस इतनी प्रेरणाएं दे देते हैं कि उस व्यक्ति की क्या प्रेरणा थी उसका उसे पता ही नहीं रह जाता तो उसके पास अपनी भी कोई प्रेरणा थी तो मैं तो ये भी कहता हूं कि जैसे शास्त्र से बचना ऐसे ही प्रेरणा से भी बचना ताकि अपनी प्रेरणा को पता चल सके कि आपकी खुद की जिंदगी की क्या प्रेरणा आप क्या चाहते हो आज अगर हम किसी लड़के से पूछेंगे तो क्या चाहता है तो पक्का नहीं जो जो वो जो कह रहा वो वही चाहता हो सकता है उसका बाप जो चाहता वो कह रहा वो कह रहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं ये उसका बाप चाहता है ये बिछहरा फंसा अभी इसकी जिंदगी भर फसाव में पड़ जाएगी क्योंकि बाप इसका चाहता था कि इंजीनियर बने और इसने समझा कि ये अपनी प्रेरणा होगी ये सारी जो कठिनाई है ये मनुष्य को विकृत करती है स्वस्थ नहीं करती है। तो मेरी अपनी समझ ये है कि शास्त्र को प्रेरणा की तरह भी मत पढ़ना शास्त्र को सिर्फ परिचय की तरह पढ़ना परिचय की तरह एक्टेंस की तरह गीता क्या कहती है और जल्दी से इसको प्रेरणा मत बनाना नहीं मत प्रेरणा ये बड़े मजे की बात है कि ये मुझे अपनी प्रेरणा अपने कहीं खोजनी चाहिए कि मैं क्या पाना चाहता हूं कई बार ऐसा होता है कि आप कंकड़ पाना चाहते हो हीरा खोजने निकल जाते हो। हीरा मिल जाए तो तृप्ति न मिलेगी क्योंकि पाना चाहिए था कंकड़ आपको और न मिले तो अतृप्ति रहेगी और कंकड़ तो कभी मिलेगा नहीं क्योंकि उसको आप पाने नहीं निकलते जिंदगी में जो आपको पाने को लगता हो उसकी भीतर खोज करना बाप से बचना मां से बचना गुरु से बचना शास्त्र से बचना और इसकी खोज करना कि मैं भी तो गुरु बाप माए स्कूल कॉलेज के अलावा मेरा भी तो कोई अस्तित्व है कि मैं क्या पाने को हूं यहां इस जगत में कि मैं कुछ पाने को नहीं हूं बस मैं दूसरों की इच्छाओं का जोड़ हूं और दूसरों की सलाहों का जोड़ हूं तो मैं आदमी न हुआ एक बंडल हो गया जिसमें भी कुछ है ही नहीं भीतर तो मुझे अपनी खोज कर लेनी चाहिए और जैसे ही आपको अपनी प्रेरणा का पता चल जाए कि ये रही मेरी मेरा स्रोत वैसे आपकी जिंदगी में चमकाना शुरू हो जाते क्योंकि आपकी खोज ठीक खोज असल में रास्तों से नहीं होती है। आपके भीतर की सहज प्रेरणा से होती जब जैसे हमारा मुल्क जो आदमी देखो वही धार्मिक है या असंभव है बात आप फ्रांस में जाओ पेरिस में जाओ तो जो आदमी देखो वही पेंटर है यह है बात लेकिन पेरिस में हवा है पेंटिंग तो जो भी आदमी सुसंस्कृत है वो अगर कहे कि मैं पेंटिंग नहीं जानता तो असंस्कृत है तो जिसको भी जरा सुसंस्कृत होने का झक है वो अपना पेंट कर रहा है हिंदुस्तान में जिसको भी जरा लगा कि अच्छा आदमी होना वो सन्यासी हुआ जा रहा है व्यक्ति की निजी प्रेरणा असली बात है दूसरे की प्रेरणा से भी बचना हालांकि दूसरों को बहुत मजा आता है आपको प्रेरणा देने में उसे बहुत मजा आता है। क्योंकि मेरी अपनी समझ में दूसरे को प्रेरणा देने में जो मजा है वो एक तरह की हिंसा का मजा है वायलेंस का मजा जब हम किसी आदमी को बनाने की कोशिश में लग जाते हैं कि ऐसा बनाएंगे तब हम उसके साथ खिलौने का खेल शुरू कर दें हमारी मुट्ठी में बांध ले अभी हमें दिखाई नहीं पड़ता एक बाप कहता है कि मैं अपने बेटे को अच्छा बना के तो वो एक ढांचा बनाएगा बेटे के हाथ जरा लंबे होंगे तो छाटेगा पैर जरा बड़ा होगा तो सफाई करेगा अब वो बेटे को छाट छूट के बना के खड़ा कर देगा वो उसकी इच्छा का स्वरूप तो होगा लेकिन वो जिंदा आदमी नहीं रह जाएगा वो मर चुका होगा ये सब बनाने इसलिए बनाना जो है हमारे मन की बड़ी सूक्ष्म हिंसा है और दुनिया में किसी की छाती में छुरा भोंकने से बचना बहुत आसान है आमतौर से कोई मौका नहीं लेकिन दूसरे की छाती में सलाह भोंकने से बचना बहुत कठिन क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ती हो जाता है छुरा ही आखिर दूसरा हम जैसा चाहते हैं वैसा हो ये बात ही भी होती है दूसरा जो होना चाहता है वो हो लेकिन हम अब इसके लिए राजी नहीं हुए दुनिया में इसलिए अच्छी दुनिया पैदा नहीं हो पाए। कोई आदमी राजी नहीं है कि लोग अपने जैसे हो जाए सब बनाने में लगे हुए पति पत्नी को बना रही है पति पत्नी को बना रहा है सब बना रहे हैं। एक दूसरे को सब बनाने में लगे हुए तो उसको ठीक करना है मुझे कई स्त्री मिलती है वो कहते हैं हम अपने पति को ठीक न करते थे वो बिगड़ जाता बिगड़ जाता तो भी जिंदा होता वो बिल्कुल मरा मरा है और बिगड़ा हुआ जिंदा आदमी बेहतर होता है हम मरे हुए बने वो बिल्कुल गोबर गणेश हो गया उसको बना के तैयार कर दिया जिनको वो बिल्कुल आज्ञाकारी हो गया लेकिन गई उसकी जान तो मजा तो मिल गया कि बना दिया बिल्कुल लेकिन वो आदमी जिंदा भी रह गए थे ये, ये ख्याल से बाहर उतर जाता है महात्मा है साधु हैं संयासी इनको जो मजा है वो बड़ी हिंसा का मजा है तो मैं नहीं कहता कि प्रेरणा लें मैं तो इतनी कहता हूं अपनी प्रेरणा खोजें और अगर आपको अपनी प्रेरणा मिल जाए तो आपके समतुल प्रेरणाएं है कितनी हैं जगत में उनसे आपका तालमेल बैठ जाएगा तो वो बिल्कुल दूसरी बात है पर आपकी प्रेरणा तो होनी चाहिए पहले जिससे तालमेल बैठ सके अगर आपकी संगीत की खोज है तो किसी रविशंकर से आपका तालमेल बैठ जाए ये दूसरी बात है लेकिन संगीत की खोज ही नहीं रविशंकर को देखा सितार बजा प्रेरित होकर खरीदला है बजाने लग अब इसमें सितार भी खराब होगा, आग भी खराब हुए और जो आप बन सकते थे वो भी ना बन पाएंगे और एक दुख की दुनिया शुरू होगी हमारी तो सारी कठिनाई प्रेरणा भी एक बड़ी कठिनाई और उससे बचने की जरूरत है और दूसरे को प्रेरणा देने से भी बचने की जरूरत है एक संघर्ष स्वार्ण कहिए आज तक मैंने आपके बहुत भाषण सुने और कुछ पुस्तकें देखी विशेष रूप से जो साधना पा था वो तो मुझे बहुत पसंद आई और साधना सिविल में जो डायरेक्शन आपने दिया आ उसमें भी यही था कि यानी मन में संकल्प विकल्प जो है वो नहीं आने चाहिए यानी क्रिया क्रियाहीनता का मालिक शून्य का मालिक मन में संकल्प हो जाए तो इस प्रकार का था अब जो यहाँ जो साधना बताई गई उसमें क्रिया ही बहुलता तो ये कुछ विरोधाभास मुझे ऐसा लक्ष्य था लग सकता लग है इसको तो कुछ प्रकार स्पष्ट कर सकता है विरोधाभास है नहीं असल में हम चीजों को दो हिस्सों में तोड़े बिना रह ही नहीं पाते हम सब चीजों को दो विरोधी हिस्सों में तोड़ के देखते हैं हम कहते हैं यह अंधेरा और यह है प्रकाश लेकिन जिंदगी में अंधेरा और प्रकाश दो चीजें नहीं जिंदगी में एक ही चीज की तरतनता अंधेरा और प्रकाश एक ही चीज की डिग्री दो चीजें नहीं हाँ एक ही चीज की डिग्री जिसको हम प्रकाश कहते हैं वो उसी चीज की सघन डिग्री है जिसको हम अंधेरा कहते हैं उसी की विरल डिग्री है अंधेरा और प्रकाश ऐसी दो दुश्मन जैसी चीजें नहीं है ऐसे ही क्रिया और अक्रिया दो दुश्मन चीजें नहीं और दोनों तरफ से यात्रा हो तो भी एक ही जगह पहुंचते हैं आप क्योंकि बौद्ध गहरे में दोनों एक है तो जब मैं कहता हूं अक्रिया अक्रिया का मार्ग है अगर सब क्रिया छोड़ के निष्क्रिय हो सके और सब विचार छोड़ के निर्विचार हो सके तो समाधि में पहुंच जाएंगे लेकिन आप ना विचार छोड़ पाते ना क्रिया छोड़ पाते तो मैंने उनको यह किया कि शायद हजार में एक आदमी मुश्किल से मुझे मिल पाता है जो सीधा क्रिया में जा सके उसको विशेष रूप से लाभ हुआ और नहीं नहीं तो हो सके आपको हो सके तो बिल्कुल उसे करें ये सवाल नहीं है ये सवाल नहीं अगर हो सके तो उसे करें और चले जाएं उससे जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि मुश्किल से हजार में एक आदमी सीधा आक्रिया में जा सकता है तब मुझे ख्याल करना पड़ा कि कठिनाई क्या है मुझे तो कभी ख्याल में नहीं थी ये बात क्योंकि मुझे तो अक्रिया में जाना इतना सरल है जितना क्रिया में जाना सरल नहीं तो मैं इस कठिनाई में पढ़ा कि मामला क्या है हजार आदमी को करवाता हूं कभी एक को दो को गहराई आती बाकी नौ सौ तो खाली रह जाते तो मुझे ये ख्याल में आया कि नौ सौ निन्यानबे जो लोग हैं ये सीधे अक्रिया में नहीं जा सकते इन्हें पहले क्रिया के पूरे तनाव में ले जाना जरूरी है जब ये क्रिया के पूरे क्लाइमेक्स पे पहुंच जाते हैं तो वहां से छोड़ने से इनको अपने आप अब अप क्रिया में जाना पड़ता है ये जो मामला है जैसे कि मेरा हाथ और आप, आप मुझसे कह कहें कि सिसल कर दो, तो मैं कहूंगा कैसे, कैसे सिसल कर दो ठीक है छोड़ दिए मगर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा ही पहला था वैसे ही तब मुझे ख्याल आया कि हाथ को बांधो मुक्त जोर से और जितनी ताकत से बांध सकते हो पूरी ताकत इस पर लगा दो तुम मैं ताकत ही ना बचे जब ये पूरा टेंस हो जाए तब मैं आपसे कहता हूं रिलैक्स कर दू तो अब आपको तत्काल ये दो अतियों के कारण तत्काल गति हो जाएगी तो मैंने अनुभव किया कि इस प्रयोग में जो आपको करवा रहा हूं ये कोई 60 परसेंट लोगों को सौ में से साठ लोगों को भी संभव हो जाता है वो जब पूरी तीव्र क्रिया में चले जाते हैं क्योंकि है तो ले जाना आक्रिय है, में तो वो आखिरी चरण में आक्रिय में ले जाते हैं, हाँ।, हाँ तो वो जो तीन चरण है वो क्रिया में तीव्रता लाने के वो इतनी तीव्र हो जाए कि फिर आपको खुद ही लगने लगे कि आप जल्दी कहो कि छोड़ो <laughs> मुझे ना कहना पड़े कि क्रिया छोड़ो आप ही रफ्तार देखने लगो कि अब और दो मिनट बचे किस तरह अब ये छूटे आराम में चले जाए आप टेंशन में जब पूरे चले जाते हैं तो मान टेंशन में जाना आपके लिए एकदम सहज हो है पर जिसको सीधा हो सकता हो उसे करने की कोई भी जरूरत नहीं लेकिन फिर भी करके देख लेना क्योंकि सीधे से जितनी गहराई मिली है जरूरी नहीं है कि वो बहुत गहरी हो उथली भी हो सकती है और इससे जो गहराई मिले अगर वो उससे ज्यादा मिलती हो तो भी इसका उपयोग जैसे कुछ मित्र जो उससे प्रयोग कर रहे थे उन्होंने भी जब इससे किया तो उन्होंने बताया इससे हमारी गहराई बहुत बढ़ गई उसके कारण हमारा माइंड जो है बदलना बहुत उसे आसान होता है एकदम आसान होता है जैसे एक आदमी से हम कहे, बच्चे को हम कहे कि कोने में बैठ जाओ आसान तू तो बैठ भी जाएगा तो ऐसा करता रहेगा क्योंकि तो हम कह दिए कि बैठ जाए आप कोने में तो जो काम वो पूरे कमरे में घूम करता वो वही करेगा अब एक रास्ता एक हम उससे कहें पहले मकान के पचास चक्कर लगाओ अब मकान के पचास चक्कर लगाते अब वो कहता है कि पच्चीस हो गए अब रुक जाओ हम कहते हैं कि नहीं तुम पूरे पचास पूरे करो अब वो पचास चक्कर वो बार बार कहता है कि बहुत हो गया हम रुक जाओ पूरे पचास पूरे करो अब हम उससे कहते भी नहीं कि कोने में बैठ जाओ पचास पूरे हुए कि नहीं वो कोने में बैठ गया अब जो बैठ जाना है उसका ये बेसिकली डिफरेंस डिफरेंस जो है वो ये है कि वो जो भीतर की गति थी वो खुद ही शिथिल होने के लिए तैयार हो गई और इस शिथिलता में गहराई ज्यादा संभव लेकिन अगर पहले प्रयोग से होती हो तो उसके लिए आपने जैसे योगासन करते नहीं होता नहीं होता ये, ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये प्रयोग कभी भी नहीं कहा गया उसके कारण योगासन का ये लक्ष्य नहीं, होता नहीं होता योगान का ये लक्ष्य नहीं है योगासन के लक्ष्य बहुत इससे बिल्कुल विपरीत इससे बहुत भिन्न ये तो जो मैं कह रहा हूं ये तो इसको कहना चाहिए एक्सपेरिमेंट इंटेंशन है ये, ये तो तनावों की एक प्रक्रिया है इतने तनावों की प्रक्रिया है कि आप बिल्कुल पागल हो जाए लेकिन इसमें एक मजा है कि चूंकि पागलपन इंटेंशनल है क्योंकि आप ही उसे पैदा कर रहे हैं इसलिए किसी भी सेकंड छोड़ सकते हैं और छोड़ते से वो विदा हो जाए एक तो पागलपन जो आप पे आ जाए आ जाए तो आपके हाथ के बाहर छोड़ना ये तो एक ऐसा पागलपन है जो हम खुद पैदा कर रहे हैं और चूंकि हम खुद पैदा कर रहे हैं इसलिए हम एक अर्थ में सदा इसके बाहर सब तरह से पैदा कर ले तो भीतर भी एक सूत्र पर हम बाहर खड़े और हम जानते हैं कि आंफ तो ये आंफ हो जाता है तो क्योंकि ये ये सारा का सहारा हमने पैदा किया है इंटेंशनल है वॉलेंटरी है और चूंकि वॉलेंटरी है इसलिए इसमें दोहरे फायदे हैं एक तो हम अलग रहते हैं और पागलपन अलग हो जाता है जब आपका शरीर भी नाच रहा है तब भी आप अलग होकर देख पाते हैं कि मेरा शरीर नाच रहा है ये मैं रो रहा हूं और एक रोना और है कि आपकी पत्नी मर गई और आप रो रहे हैं तब आप अलग नहीं हो पाते कि कोई और रो रहा है और मैं देख रहा हूं तब अलग होना असंभव क्योंकि आप ही क्रिया कर रहे हैं और आप चाहें कि इसी वक्त रोक दूर होना तो आप नहीं रोक सकते क्योंकि वो आपके हाथ से आया हुआ नहीं ये चूंकि आपके हाथ से आया हुआ है आप पूरे वक्त बाहर होते हैं इसलिए साक्षी का अनुभव बड़े सहजता से हो जाता और दूसरी बात यह कि इसको चूंकि कि किसी वक्त समाप्त किया जा सकता है तो आप तनाव का भी अनुभव कर लेते हैं और उसके साथ ही तत्काल गैर तनाव का भी अनुभव कर लेते हैं इसलिए कंपैरिजन में आपको फासले साफ दिखाई पड़ते हैं कंट्रास्ट में नहीं तो सीधा आप जब स्थिर होते हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है ये ऐसी जैसे कि हम काले तख्ते पर सफेद अक्षर से लिख रहे हैं तो इधर काला तख्ता 30 मिनट में तैयार करते हैं और तो दस मिनट में सफेद अक्षर तो पूरा दोनों आपको साफ दिखाई पड़ जाए ये मेरे दो एक्सट्रीम ये मेरा माइंड ये दो काम कर सकता है इतने तनाव में जा सकता है इतनी शांति में जा सकता है ये दोनों छोर हैं मेरे ये आपको बहुत साफ सामने खड़े हो जाते हैं दोनों और इसके फायदे तो अद्भुत हैं इसलिए कि एक दफे अगर आप वॉलेंटरी पागलपन पैदा करने में समर्थ हो गए तनाव करने में समर्थ हो गए तो धीरे धीरे वो जो नॉन वॉलेंटरी है उसके भी आप बाहर हो जाएंगे तो गुरुजी एफ एक फकीर था तो वो अगर कोई उसके पास जाता तो मुझे क्रोध बहुत आता रवि आज मुझे कह रही थी उसमें क्रोध बहुत आता और वो उसके पास गई होती तो वह एक काम करता वो कहता अगर क्रोध आता है तो वो कहता पंद्रह दिन यहां आ और जो भी तुम्हें मौका मिले जितना तुम क्रोध कर सको करो चाहे वो हजार मौके जुटा था और वॉलेंटरी क्रोध करवाता पूरा क्रोध करो क्रोध आता है तो पूरा करो उसे रोको मत हाथ पटकना पटको सामान तोड़ना है तोड़ो पूरी तरह करो लेकिन जब पूरी तरह वॉलेंटरी कोई क्रोध करता तो फौरन साक्षी हो जाता है साक्षी होते से पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं क्योंकि चूंकि उसको खुद का क्या हुआ वो भी ऑफ कर सकते और एक दफे जब क्रोध को आन आप करना आ गया तो आप असली क्रोध को भी आन ऑफ कर सकते क्योंकि फर्क दोनों में नहीं बात तो वही है लेकिन बटन का पता नहीं था कि यह आन आप हो सकती तो ये जो तनाव का प्रयोग ये अगर आप करते तो आप किसी भी तनाव को इसी तरह फौरन ऑफ कर सकते क्योंकि तो इसका अनुभव किसी भी तनाव मेरी तो अपनी समझ ये है और अभी इस पर एक व्यवस्था जरूरी कर रहे हैं कि पागल को भी ये प्रयोग कराया जा सके तो 21 दिन में उसको पागलपन के बाहर किया जा सके इतनी भरसोस में हो कि वो प्रयोग करने को राजी हो सके बस बिल्कुल बाहर किया जा सकता क्योंकि हम उसको पूरे टेंशन पे ले जा सकते हैं पागलपन के और जब वो खुद ही देख ले कि पागलपन लाया और ले जाया जा सकता है अपने हाथ की बात है तो फिर पागलपन के हाथ में नहीं रह जाएगा वो जो चीज हमारे हाथ की बात है उसके हाथ में हम नहीं रह इसलिए मैं मानता हूं कि बजाय अच्छाई को हाथ में करने के बुराई हमारे हाथ की बात है ये हमें साफ साफ पता होना तब फिर हम उसके हाथ से सिखाने हैं इसलिए और मैं तो हर शिविर में ध्यान की पद्धति बदल देता हूं बदलने का कारण आपको एक पद्धति ठीक मालूम पड़ी तो आपसे कहता हूं उसको चल पाए लेकिन इनको वो पद्धति ठीक मालूम नहीं पड़ी अब तो इनको उसमें क्यों अटकाया रहा हूं इनको मैं दूसरी पद्धति कहता हूं जो इनको ठीक पड़ जाती है उससे चल पड़े कोई ध्यान के 112 प्रयोग संभव है और सब कारगर है मेरी तो तकलीफ यह है कि एक ही प्रयोग को चलाने में इतनी मुसीबतें आती हैं जिसका ऐसा तो वो सब प्रयोग चलाए जा सकते और वो 112 प्रयोग टोटल ऐसा एक आदमी नहीं बचेगा फिर जिसको कोई न कोई प्रयोग कारगर ना हो जाए यानी अभी जो हमको लगता है कि मुझको नहीं होता उसका बहुत कारण तो हमें टेक्निक सूट नहीं पड़ता और कोई कारण नहीं होता ना आपके पिछले जन्म का सवाल है ना आप शराब पीते हैं इसका सवाल है ना सिगरेट पीते हैं इसका सवाल है ये सब बेमानी बातें है रिलेवेंट है गहरे में सवाल ये है कि जो जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं वो टेक्निक आपको सूट नहीं करता बस और कोई कारण नहीं तो जो टेक्निक सूट पड़ जाए इसलिए उसमें कंट्रोडिक्शन न लेंगे वो तो हमें बहुत विभिन्न उनमें भेद है विरोध नहीं है बुनियाद में तो वही ले जाने की बात है बुनियादी तो इसी ने मैंने समझते हैं आप विरोध नहीं कहा विरोध अभार समझू ना जैसे आप